आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण से कंपन है इसकी व्याख्या हाँ इसको कहा देखा जाए कैसा देखा जाए कैसा समझा जाए ये बात आता है ये तो परमाणु में मध्यांश और आश्रितंश की बात आप हम स्पष्टतया समझ चुके हैं जब कभी भी ये मध्यांश से दूर भागने लगते हैं उनमें तो आकर्षण रहता ही है किसमें तो मध्यांश से आश्रितांशों के साथ आकर्षण बल बनाई रहता है ठीक है इसीलिए नियंत्रित रहते हैं, ठीक वो नियंत्रण से बाहर जाने की स्थिति में उसमें प्रत्याकर्षण होता है कहां से ये मध्यस्थ बल प्रत्याकर्षण के रूप में अपना बल को डालता है मध्यस्थ बल ही उसमें आकर्षण नहीं था यह आश्रितोंशो में आकर्षित होने का धार नहीं है वो पर्याप्त न होने के आधार पर ये मध्यस्थ बल को प्रत्याकर्षण बल में नियोजित करता है फलस्वरूप क्या होता है वो निश्चित अच्छी दूरी में वापस आ जाता है है ना दूसरा प्रक्रिया वही परमाणु में प्रक्रिया होती है जो पास में आ जाते हैं ठीक है तो उस स्थिति में आकर्षण बल को आकर्षण जो है ना बल जो है जो परमाणु में नहीं जो बल होती है वो प्रत्याकर्षण के रूप में परिवर्तित हो जाता है मैंने अच्छे दूर में पहुंचने के लिए मध्यस्थ बल जो है ना विकर्षण बल को डालता है तब ये प्रत्याकर्षण बल में परिवर्तित होकर के नियंत्रित हो जाते हैं ये परमाणु की स्थिति में ये है तो व्यवहार में आकर्षण प्रत्याकर्षण ये क्या होता है इससे कंपनात्मक गति पैदा होता है बात, बताया क्या कंपनात्मक गति उत्सव है मैंने कंपनात्मक गति सदा ही एक प्रकार से नृत्य है नृत्य होना खुशहाली का द्योतक नियंत्रित होने का जोतक है स्वभाव गति में आने का जोतक है हंसी का जोतक है खुशी का द्योतक ऐसा बनता है मानव भाषा में उसी को मानव के संदर्भ में सोचा जाए जब कोई भी हम किसी बात को जैसा भी बताया परमाणु के बारे में आकर्षण प्रत्याकर्षण के बारे में बताया जिसके फलस्वरूप वो परमाणु में अपने आप से कंपनात्मक गति पैदा होता है फलस्वरूप परमाणु अपने स्वभाव गति में होना पाया जाता है ठीक है तो यही चीज ये यह चीज यदि मनुष्य को समझ में आता है एक परमाणु और मनुष्य के परस्पर तक में एक सुखद सुंदर उत्सव होता है कि नहीं होता है ठीक वो क्या हो गया आपने में तो समझने मात्र से समझ के वस्तु एक है परमाणु उसकी और समझने वाले वस्तु की बीच में जो दूरी है वो घटकर एक संगीतमय स्थिति में आते हैं उसका नाम है समझदारी यदि ये साक्षात्कार नहीं होगा बोध नहीं होगा ठीक है अनुभव नहीं होगा हमारे में वो खुशहाली होती नहीं। यही अध्ययन बोध अनुभव उसके बाद प्रामाणिकता की हालत आती है हम अध्ययन से जो अध्ययन करने के क्रम में ये पहला आरंभिक वस्तु है शब्द उसके बाद आता है उसका परिपूर्ण वस्तु जो शब्द से इंगित वस्तु इंगित वस्तु हमारे स्मरण से चलकर साक्षात्कार में उदय होना इसका नाम है पहला स्थिति दूसरा स्थिति अध्ययन का वो पूरा का पूरा स्वीकृत हो जाना सदा सदा के लिए जीवन में इसी का नाम है संस्कार बोध वस्तु बोध हो गई बोध होने के पश्चात होता है अनुभव वो अनुभव किस बात के लिए है प्रमाणित करने बोध होने के बीच की तृप्त बिंदु का नाम है अनुभव क्या नाम है रे नाम अनुभव प्रमाण बोध को हम प्रमाणित करते हैं और जो प्रमाणित करने का क्रिया और बोध क्रिया के बीच में जो तृप्त बिंदु है इसका नाम है अनुभव क्या बात क्या बात है महाराज ठीक हाँ। है ना इसमें क्या है ये आकर्षण प्रत्याकर्षण होते ही है जैसा हम किसी वस्तु को देखने जाते हैं नहीं तो आकर्षण में रहता हूँ मै स्वयं यदि उसका वो जब हम तृप्त होने लगते हैं तब तो प्रत्याकर्षण में परिवर्तित हो जाते हैं प्रत्याकर्षण का मतलब वो सारे सारे वस्तु हमारा बुद्धि में निहित हो जाता है अच्छा, क्या बात वो इसका न मतलब होता है वस्तु का स्वभाव धर्म प्रयोजन निहित हो जाना ये, ये समझ है ये जब तक नहीं होता है तब तक हम समझे कहा है शब्दों के साथ समझ का प्रमाण होता नहीं।, नहीं वार्तालाप हो सकता है चर्चा हो सकता है घटना के साथ अपना किया हुआ चर्चा का एक संतना लगाने वाली काम होता है प्रमाण तो होगा नहीं hmm. अभी आज सवेरे जो आपके साथ शुरुआत हुई थी वो भी इसी कालम में है ठीक है हाँ तो <वो गया। laughs> मिश्रा जी की बात hmm. सवेरे सबे, की बात है। इस ढंग की बात आ, आ, आती रहती है ये, hmm. ये कहना है तो ये तृप्ति को पाने का जो संकेत है वो कम है मनुष्य में क्या कहोगे उसको उत्सव तृप्त बिंदु हमने कहा वो तृप्त बिंदु स्वयं में एक कंपन की अवस्था किसकी तो बोध प्रमाण के बीच की एक कंपन वस्तु है जो आत्मा में ही होता है नित्य वस्तु है निरंतर वो बनाए रहता है एक बार वो तृप्त बिंदु मिलती है वो तृप्ति निरंतर आवंटित होने के लिए तैयार बैठा ही रहता है ढंग से अक्षय बल का वैभव उसमें तैयार होता है जीवन में जन जीवन के अनुभव के क्षणों में अनुभव के क्रिया में निरंतर ये उत्सव बना रहता है ठीक हो गई तो इसमें क्या हुई आकर्षण प्रत्याकर्षण दोनों का तृप्त बिंदु मिल गए तब वो कंपन हुआ वो कंपन के एग्नेस में वो परमाणु में क्या हो गयी स्वभाव गति आई अपने में क्या चीज है वो प्रमाणित हो गया इसका मिल मिले ठीक हो गया इस ढंग से आकर्षण प्रत्याकर्षण के योगफल में कंपनात्मक गति होती है ठीक है यही कई जगह में अपना हर रोजमर्रा में अनेक, अनेक जगहों में इसको पहचाना जा सकता ठीक है आगे प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वकुलात्मक गति है हाँ अब वो जड़ प्रकृति की बात हो गई और मनुष्य के कार्य प्रकृति की बात हो गई तो किसी वस्तु के साथ हम आ, हम आकर्षित होते हैं ठीक है और उसके वो जो जिसके वो आकर्षित रहते हैं, वो प्रत्याकर्षित रहता है उसका प्रतीक्षा किया रहता है वो आकर्षण जो वस्तु जाता है उसका प्रतीक्षा आगे की आकर्षण पर प्रतीक्षा किया रहता है इसका नाम है प्रत्याकर्षण जैसा यहाँ हम आये यहाँ प्रतीक्षा बनी रहे तो हम लोगों में आपके प्रति प्रत्याषण बनी रहे आकर्षण जो है ना हमारे में बनी रहे आप में आकर्षण हमें हाँ ये दोनों मिलकर के क्या हो गए पुनः गति बन गए क्या क्या गति बन गए कार्य गति बन गए कार्य गति के अंतर्गत अभी अपन गुजर रहे ये जितने भी विचार से लेकर कार्य से लेकर अभिव्यक्ति से लेकर प्रमाण से लेकर जितने भी कार्य हम कर रहे हैं इस समय में वो सब कार्य है। बाबा ये सूत्र जो है जड़ वस्तुओं के लिए है या अभी, अभी हम मनुष्य के लिए वो इसको बताया ठीक है आप हमारे बीच में इसको बताया वो ही चीज ये एक जड़ परमाणु में दोनों में लागू ये सूत्र है महाराज जी अच्छा हाँ ये ये पूरा सूत्र की बात है इस सूत्र को व्याख्या जीवन करता है परमाणु करता है अणु करता है अणु रचित पिंड करता है धरती करता है धरती की हर जर्रा करती है व्याख्या किया ही रहता है तो कार्य मूलतः जो मूल बल है सत्ता है जी सत्ता आप में मुझ में परमाणु में सब में पार में होने के कारण से मूलतः जो है न मूलता कत वो सत्ता है सत्ता में सहर वस्तु बल संपन्न होने के आधार पर कार्यशील होने के लिए प्रवृत्ति कार्यशील करता कैसा हो जाता है भाई उसमें आकर्षण प्रत्याकर्षण का योग होना आवश्यक है जैसा श्रम और गति का आकर्षण प्रत्याकर्षण तो होने पर एक कार्य की स्वरूप बनता है ठीक है और गति और परिणाम का योग फल होने से आकर्षण प्रत्याकर्षण होने से कार्य गति का स्वरूप दूसरा होता है ठीक है इस विधि से श्रम गति परिणाम क्रिया का अभिव्यक्ति है व्याख्या है क्रिया है उसका मतलब भी है श्रम गति परिणाम तो सदा सदा श्रमगति परिणाम से सम्पन्न प्रत्येक परमाणु उत्सवित होने की विधि आकर्षण प्रत्याकर्षण के योग योगफल में होते ही रहता है निरंतर होता रहता है दो इकाइयों के बीच में आप, दो इकाई नहीं है एक ही इकाई की एक अंग दूसरा अवयव के साथ जैसा आप ही बैठे हो आपका आग के साथ नाक नाक के साथ हाथ ये एक दूसरे के साथ आकर्षित प्रत्याकर्षित होने पर कार्य होगा कि नहीं होगा हो हो गा की नहीं होगा शरीर आपका एक ही है उसी भाती परमाणु एक ही है परमाणु में ही श्रम गति परिणाम ये तीनों का तीनों सदा सदा क्रिया का व्याख्या के रूप में अभिव्यक्त है मित्ती अभिव्यक्त है नित्य प्रकाशमान है ये कहीं रुकते ही नहीं है इसको इसको कहीं रोका, रुका हुआ जगह को आप हम सारा संसार लग जाओ तो भी नहीं मिलेगा निरंतर ये रहता ही है क्या चीज जो विकासशील परमाणुओं में श्रम गति परिणाम इसमें कम से कम दो की योगफल में आकर्षण प्रत्याकर्षण फलस्वरूप दो कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति बना ही रहता बोलो राम बोलो महाराज ये स्पष्ट हुआ ये कंपनात्मक गति की बात हुआ। कई के लिए कंपनात्मक गति कार्य में व्यक्त होने के लिए ठीक है और दूसरे बताया वर्तुलात्मक गति की बात क्या बतायात्मक वर्तुलात्म ये वर्तुलात्मक गति की बात आगे की सूत्राएं ना भाई वर्तुलात्मक गति के बाद का कस तो नहीं, नहीं। के बाद है ना कंपनी के बाद वर्तुलात्मक गति ठीक है ना जो जो आकर्षण प्रत्याकर्षण के योग फल में कंपनात्मक गति है ना प्रत्याकर्षण और आकर्षण के योग फल में वर्तुलात्मक गति ये लिखा हुआ तो वर्तुलात्मक गति होने के लिए जो आकर्षण प्रत्याकर्षण हुआ उससे जो कंपन बना उस उसको जो उसका प्रयोजन के रूप में जो गति बनता है उसका नाम है वर्तुलात्मक गति ठीक हो गई इस ढंग से कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति के संबंध को आप, आपको बताया तो ये परस्परता में गति की बात है परस्परता नहीं तो कोई गति की बात है नहीं है शून्य में कोई मैंने गति की बातें नहीं शून्य कोई गति नहीं ना तरंग एक है इकाइयों की परस्परता में नहीं एक इकाई के अंगों की परस्परता हाँ, अब एक इकाई एक में जो अंग प्रत्यंगों के परस्परता में गति की बात कर रहे हैं। दोनों सूत्र या इसमें अभी अपन क्या कर दिया परमाणु के एक अंश दूसरा अंश ठीक है न इन दोनों का योग में क्या है एक के आकर्षण दूसरा का प्रत्याकर्षण दोनों मिलकर के एक कंपन बनता है है ना? और दूसरे विधि से इसका विलोम विधि से अवर तुलात्मक गति बन जाता है इस ढंग से कंपनात्मक गति वर गति ये दोनों ये कार्य गति कार्यशीलता का ही परिणाम है जैसा हर, हर परमाणु कार्यरत है क्रियाशील है किस आधार पर बल संपन्नता वश ऊर्जा संपन्नता बल संपन्नता चुंबकीय बल संपन्नता वश है क्रियाशील है क्रियाशीलता के जो निरंतर जो प्रेरणा विधि कार्य विधि दो आ गए वो अपने में ही कार्य विधि अपने में ही प्रे, अपने में ही प्रेरणा विधि ठीक है जैसा नाक खुजवाया हाथ को हाथ जाकर के उसको खुजवा देता है जबकि ये ही शरीर है ये की यूनिट है ठीक बात है ना? ठीक बात है ना? गले में कोई चीज अटक गई ठीक है ना वो जो उसके आसपास की जो पूरे के पूरे मेमरीज है वो इसको ठीक करने के लिए खका रहेंगे खासे पानी पियेंगे जो जो करना है शरीर का आवा हवा सब मिलकर के उसको ठीक करने में लग जाते हैं कोई एक जगह कट गया समझ ले तो कट गया तो क्या करे भाई उसको सब शरीर के साथ सारे फोर्स लगता है उसको जल्दी ठीक करो जैसा हड्डी टूट गए टूट गया तो क्या करे भाई टूट गए तो उसको जोड़ने के लिए पूरा ताकत लग जाता है ये क्या चीज है ये कंपनात्मक गति वर्तुलत्मक गति का गति के योगफल में जो स्पंदन बनता है उसका ये सब शोय बने प्रदर्शन है ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन है प्रमाण है। इस तंग से हम हर जगह में प्रवृत्ति को कंपनात्मक गति के फलस्वरूप वर्तुलात्मक गति को वर्तूलात्मक गति के फलस्वरूप हम कंपनात्मक गतिक, कंपनात्मक गति को पाकर हर कार्य संपादन करते हैं है ना? और इसमें क्या हो गई जड़ परमाणुओं में जो परिणामशीलता भी है श्रमशीलता भी है ठीक है ना? और गतिशीलता भी है तो परिणामशीलता गति के लिए गतिशीलता परिणाम इसके लिए इस गत, गति के लिए और गति पुनः परिणाम के लिए एक दूसरे की प्रेरक होने की विधि बताया बाबा तो जी दोनों गति एक साथ रहेंगी हाँ तो ये दोनों पूरा कर हाँ, इसके मूल में यूनिट के रूप में क्रिया एक एक वस्तु में उसका पूरा क्विंटा यदि पहचानना है, है क्रिया सही थी है क्रिया सहित ही एक क्वेंटा है क्रिया को अलग करके कोई क्वेंटा आपको मिले मिलने वाला नहीं है जैसे होता है निष्क्रिय क्वेंटा कोई चीज होता है वो होता ही नहीं यही आदमी भ्रमित होने की बात है तो मूलतः ये कोई भी मात्रा यदि हम पहचान है वो गति सहित है मैंने मैंने क्रिया सहित है क्रिया का व्याख्या श्रम गति परिणाम है क्या बात है जड़ संसार में और चैतन्य संसार में क्या है भ्रम और निर्भ्रम जागृति है और कुछ भी नहीं है जो जड़ संसार में रासायनिक भौतिक संसार में क्रिया का व्याख्या श्रम गति परिणाम है और कुछ तीसरे चौथे प्रकार की चीज होते ही नहीं चैतन्य संसार में जो है भ्रम और जागृति भी है और कुछ होते ही नहीं का इतने में तो सारा फैसला है इस अनंत संसार का फैसला इतने में इतने इस इतने एसेंस में बैठा हुआ है यहाँ पे परिणाम गति भी थोड़ा सा थोड़ा सा बता देखो बेटा बेसिकली पुनः वहीं आते हैं ऊर्जा संपन्नता की जगह ऊर्जा सम्पन्नता कैसे है भाई क्योंकि, क्योंकि सत्ता पहाड़गामी है सत्ता को रोकने वाले सत्ता को अरेस्ट करने वाले सत्ता को अवरोध करने वाले वस्तु इस धरती पर एक भी नहीं है पहले उसको उस सत्ती को आप अपने में अवधारणा में लाना पड़ेगा ठीक होगी ये आने की बात क्या हो गए? हर वस्तु ये एक एक है एक एक होने का क्या व्याख्या है उसके सभी और सत्ता है सत्ता में डुबाई है हर एक एक दो चीज होगी प्रत्येक एक की सभी ओर सत्ता का होना ही सीमा है सीमा का और कोई मतलब नहीं है दूसरे बात क्या है ये हरेक वस्तु सीमित रूप में रचित रहना दूसरा व्याख्या यह बनता है? कितना लंबा चौड़ाई में रचित हो गया एक, एक ये व्याख्या है दूसरा व्याख्या रचित है इसका पहचान क्या है उसके सभी ओर सत्ता का होना ही है सभी और सत्ता होना ही एक का नियंत्रण रेखा है